आज 6 सितंबर 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहर ती कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग ईश्वर प्रतिपिज्ञा कारिका के प्रथम अध्याय का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं पिछली बार पिछली बार तक हम ईश्वर प्रतिपिज्ञा कारिका के ज्ञानाधिकार का अध्ययन कर रहे थे ज्ञानाधिकार में परमेश्वर की ज्ञान शक्ति और ज्ञान में एकत्व यूनिटी यानी एक ज्ञान का एक स्वामी इसको सिद्ध करना था और वो ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका के प्रथम अध्याय में अच्छी तरह से सिद्ध हो चुका है हम उसको आराम से काफ़ी समय तक हमने उसको पढ़ा कि परमेश्वर की जो ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति है। दो चीज़ परमेश्वर की मुख्य शक्तियाँ हैं उनके स्वतंत्र शक्ति पूर्ण शक्ति का स्रोत है जिसमें से ज्ञान शक्ति भी अवतरित होती है और उसी से क्रिया शक्ति भी अपना स्वरूप लेती है ज्ञान शक्ति मुख्य है परमेश्वर को अपने निर्मित संसार का ही नहीं स्वयं का भी ज्ञान होता है और यह विलक्षण हमारा भी हमको भी अपना स्वयं का ज्ञान हम ये नहीं कह सकते हम अपने आप को नहीं जानते हम अपने आप को जानते हैं हम अवेयर हैं हम, है, हम ये जानते हैं कि मैं हूँ यही परमेश्वर का सबसे बड़ा लक्षण है और यही परमेश्वर की ज्ञान शक्ति है जिसकी वजह से हम अपने आप को पहचानते हैं तो परमेश्वर की ज्ञान शक्ति का अभी निरूपण किया और कुछ जो विरोधी तरकत है कि ज्ञान के क्षणिक स्फूलिंग होते हैं जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है मन ज्ञान प्राप्त करता है और वो स्कूलिंग एक चिनगारी की तरह वापस चला जाता है फिर एक नया स्कूलिंग आता है और वो फिर चिंगारी की तरह वापस चला जाता है तो ऐसा अगर है तो इन मन के स्पीलिंगों का कोई स्वामी होना चाहिए कोई ऐसा होना चाहिए जो इन सबको नियंत्रित करता है क्योंकि अगर एक स्पुलिंग आके चला गया उसने जो अनुभव किया उस अनुभव का बाद में स्मरण करना संभव ही नहीं होगा आने तक तो स्मरण करने वाला वही होता है जो मूल रूप से देखने वाला होता है जिसने मूल रूप से घटना को देखा वही स्मरण कर सकता है। जैसे आप कहीं तीर्थ पर हो क्या है, फिर किसी ने पूछा कहाँ गए थे आप अपनी पूरी यात्रा का वृत्तांत तो सुना देते कई वर्षों बाद भी आपको बहुत सारी बातें याद रहती हैं तो वो चीज़ें इस बात पर संभव करती है कि जो तीर्थ पर गया था वही आज याद कर रहा है इसलिए एक एकल ज्ञाता की अवधारणा सनातन धर्म में एक ही ही ज्ञाता होता है जो पूरे जीवन समस्त ज्ञान को प्राप्त करता है और उसका वो स्वामी होता है ताकि वो जब चाहे उस ज्ञान को रिट्राइव कर सकता है वापस बुला सकता है स्मृति के रूप में और जब चाहे वो अपने अनुभवों को दिशा बदल सकता है गहराई से ध्यान करके वो उन चीज़ों को स्मरण कर सकता है जो उसकी स्मृति में धूमिल पड़ गई वो भी पिछली बार अपन ने कहा इस तरह से एकल ज्ञाता को हमने पिछले ज्ञानाधिकार में स्थापित कर दिया इसके अंदर आठ आहनिक थे जो आठवां आन्हिक हम पिछली बार तक में पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं और परमेश्वर की ज्ञान शक्ति के बाद जो दूसरी शक्ति है वो है वो है परमेश्वर की क्रिया शक्ति अब हम कहें कि ज्ञान तो कंप्यूटर भी प्राप्त कर लेता है वो कंप्यूटर भी क्रिया करता है वो भी जानता है उसको जो आप डाटा फिट करते हो उसके अनुसार उसकी गणना करके वापस भेज देता है वो तो परमेश्वर के अभिलक्षण उससे क्या अलग है क्यों कंप्यूटर परमात्मा नहीं है विभंगम दृष्टि से देखो तो कंप्यूटर भी परमात्मा है और पत्थर भी परमात्मा है और आप में सब परमात्मा है लेकिन परमेश्वर के क्या करेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण क्या है भगवान क्या है तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है वो उस ज्ञान के अनुकूल क्रिया कर सकता है तो ये तो हम कहें तो कंप्यूटर भी करता है कि जब उसको कोई चीज़ हम बताते हैं कि कैसा करना वैसा करके बता देता है और मनुष्य ज्यादा तेजी से करके बता देता है लेकिन हम कुछ तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें कि पहली बात किसी भी क्रिया को करने में स्वतंत्र नहीं है अगर आपको कार चलाते आती है तो आप कार चला सकते हो चलाते आती है फिर भी आप ड्राइवर को रख सकते हो तो मेरे को नहीं चलानी मर्जी मेरी क्योंकि आप स्वतंत्र हो यह स्वतंत्रता कंप्यूटर के पास नहीं है उसको आप ये नहीं कह सकते कि तेरे को ऐसा आता है पर तू गलत रिपोर्ट दे देना आज आपके पास कोई चीज़ आए आप अपना कोई निजी स्वार्थ हो तो कोई चीज़ की रिपोर्टिंग अलग भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक स्वतंत्रता है आप कुछ करना चाहो उसके बारे में बड़ी प्रसिद्ध वाक्य है करतुम अकुरतुम अन्यथा कुर्तुम यानी मैं मर जी तो करूं, मर जया ना करूं, मर जाए कुछ और ही करूं, ये काम करूँ ये काम न करूँ या मैं तीसरा ही काम करूँ तुम तो उम्मीद लगाए बैठो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा मालूम पड़ो उसे तीसरा ही काम करा तो ये स्वतंत्रता सिर्फ परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति से संपन्न जो भी है उसको मिलती है तो ये स्वतंत्रता मनुष्य के पास है कर्तुम अक्रतुम और अन्यथा करतुम मैंने कि वो ऐसा करूं वैसा करूं या ना करूं तो ये स्वतंत्रता कंप्यूटर के पास नहीं दूसरा एक फर्क है कंप्यूटर और भगवान में कि कंप्यूटर ये नहीं जानता कि मैं कंप्यूटर हूँ लेकिन ईश्वरीय जानता है कि मैं ईश्वर हूँ मनुष्य में जानता है कि मैं मनुष्य हूँ आप अपने बारे में जानते हैं इसको बोलते हैं विमर्श तो जो विमर्श शक्ति है वही लाइजनिंग करती है आपके ज्ञान का और आपकी क्रिया का और इसको कर करते वक्त इस वो जागरूक रहती है कि मैं क्या जानता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ इसके प्रति वो जागरूक होता है या आप भी जब कोई काम करते हो तो आप पहली बार तो अंदर विमर्श करते हो क्या है मैं कर सकता हूँ जैसे हमने आपको कहा कि एक लेख लिखना है आपको फलानी चीज़ पे तो सबसे पहले तो आप अंदर झाकोगे कि मैं लिख पाऊँगा कि नहीं कि मेरे को इस बारे में कितना ज्ञान है फिर अंदर से जवाब आता अंतरात्मा से हाँ यार लिख तो लेंगे अपन इतना तो ज्ञान है अपने को इसको क्या बोलते हैं विमर्श जब हम अपने आप का अंदर से तोलते हैं वह है विमर्श और फिर हम उसको लिखने बैठ जाते हैं फिर उसमें क्या शब्दों का चयन करना क्या करना कौन से शब्द लिखे जा सकते हैं लेकिन हमको नहीं लिखना हमको ऐसा नहीं हमको लिखना क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपकी व्यक्तिगत पसंद आपके शब्दों पर आपका अधिकार भाषा पर आपका अधिकार और जो परिप्रेक्ष्य भूमिका है जिस संदर्भ में आप उस लेख को लिख रहे हो उस संदर्भ की क्या मांग है इन सबको देखते हुए आप भाषा का चयन करते हो ये सब चीज़ें क्या दिखाती है क्रिया में स्वतंत्रता इसलिए ज्ञान विमर्श क्रिया और क्रिया में स्वतंत्रता ये चीज़ आपको कोई कंप्यूटर में दिखाई नहीं देगी वो मशीन की तरह काम करेगा आपने उसको जो गणना दी और दो दो और चार बता देगा और जैसे वो दो और दो पाँच बताएगा तो आप उसको सुधारने ले जाओगे कि गलत हो गया है कि गणना गलत कर रहा है इसलिए कंप्यूटर कभी स्वतंत्र नहीं है क्रिया करने और दूसरा वो ये नहीं जानता कि मैं कौन मनुष्य जानता है कि मैं कौन और यही और अगर इसका पूरा आपको गलत भी ज्ञान है कि मैं कौन हूँ आप समझते हो मैं चमड़ी हूँ ये मांस हूँ रुधिर हों ये हड्डियाँ में हूँ ये शरीर में हूँ गलत भी ज्ञान है तो भी ज्ञान तो है चाहे गलत ज्ञान है अधूरा ज्ञान है तो भी ज्ञान तो है इसलिए ज्ञान शक्ति और ज्ञान में स्वतंत्र क्योंकि स्वतंत्रता ही वो तो है जो गलत को सही तक ले जाएगी आपको आज गलत ज्ञान है तो उसी ज्ञान को आप रेक्टिफाई करते चले जाओगे और उसको सुधारते चले जाओगे और जो आज गलत अवधारणा है कल वो सही अवधारणा में बदली जा सकती आपको लगता है कि मैं इसको इस व्यक्ति को गलत समझता था पच्चीस साल तक गलत समझता रहा लेकिन अब मेरे को समझ में आया कि वो गलत नहीं है क्योंकि आज मेरी आंखें खुल गई तो ज्ञान अगर गलत भी है तो सही हो जाएगा आज आप शरीर को अपना मानते हो कल मन को अपना मानोगे परसों आत्मा को अपना मानोगे इसलिए ज्ञान का स्तर बढ़ता चला जाएगा और जब आत्मा को अपना मानोगे और फिर उसके बाद में चौथे स्तर पर पहुंच जाओगे जब मानोगे कि नहीं सब कुछ आत्मा ही आत्मा है सब चारों तरफ मैं शरीर से सीमित नहीं हूं मैं तो असीम हूं तो ये भावना आपकी उत्तरोत्तर उन्नत होती हुई जो अवेयरनेस है जागरूकता है द्वारा तय होती तो ये अभिलक्षण परमेश्वर का है जो अपनी इच्छा से शरीर के रूप में सीमित हुआ था और अपनी इच्छा से इस शरीर की सीमाओं के बाहर आ सकते जब अपने विहंगम स्वरूप को कोई पहचानता है कि मैं इस संसार का पूर्ण स्वामी हूँ तो वो इस शरीर की सीमाओं में रहते हुए भी सीमा के बाहर आ जाता इस है ये सीमाएं उसको बांध नहीं सकती क्योंकि जब तक मैं जानता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ तब तक मैं पूर्ण अज्ञान में हूं। जब मैं जानता हूँ मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ तो हमारा विकास हो गया जब शरीर में रहते हैं और शरीर को अपना मानते हैं तो उसको पशु चेतना बोलते हैं इसीलिए तो भगवान का नाम रखा पशुपतिनाथ क्योंकि वो उन लोगों का स्वामी है जो बद्ध हैं मतलब बंधे हुए हैं और बंधे हुए का नाम क्या होता है पशु पशु ही बंधा हुआ होता है हम भी बंधे हुए हैं अपने शरीर के अंदर हम अपने शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम अपने शरीर को ही अपना मान रहे हैं इसीलिए हम इस शरीर से बंधे हुए हैं इसीलिए हम पशु कहलाते हैं शिव दर्शन ऐसे सभी मनुष्य को जो अपने शरीर को मैं मानता है जैसे मैं बीमार पड़ गया मैं दुखी हो गया हम बोलते हैं सामान्य बोलचाल में कि मैं दुखी हो गया मैं बीमार हो गया मुझे इन्हने परेशान कर दिया सत्य है कि न मैं बीमार हो सकता हूँ न मैं दुखी हो सकता हूँ न, न मुझे कोई परेशान कर सकता है मेरे शरीर को कोई बीमार कर सकता है मेरे शरीर को कोई परेशान कर सकता है मेरे शरीर को कोई दुखी कर सकता है मेरे मन को कोई दुखी कर सकता है मेरी बुद्धि को कोई भ्रमित कर सकता है वह मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जैसे कोई मेरे कपड़े फाड़ सकता है मेरा धन छीन सकता है मेरी इज्जत कम कर सकता है पर तो मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब अपने आप को अपना परिचय अंतरात्मा से लेता हूँ कि मैं कौन हूँ उस स्थिति में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं चैतन्य हूँ इसलिए मैं चेतना हूँ इसलिए मेरे तक किसी की पहुँच नहीं कोई उसको गीता जी में जो कहते हैं कि न उसको कोई शस्त्र से काट सकता है ना अग्नि से जला सकता है न वायु उसको सूखा सकते ना जल उसको गीला कर सकता है वो मेरी वास्तविक पहचान है कोई शस्त्र से भी नहीं काट सकता काटेगा का तो मेरे शरीर को लेकिन मेरे अस्तित्व को कोई नहीं टुकड़ा कर सकता तो वो मेरी जब वास्तविक पहचान मुझे समझ में आती है तो उस स्थिति को कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस या ईश्वर चेतना पहली चेतना पशु चेतना थी जब हम लगता हम शरीर हैं दूसरी है ईश्वर चेतना जब मुझे समझ में आता है कि मैं चैतन्य हूँ और तीसरा है शिव चेतना जो सबसे ऊपर है जब मुझे समझ में आता है कि पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूँ और मेरे सिवा कुछ भी नहीं एक यूनिट है, है ब्रह्मांड और वो मेरा ही विकास है मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं आपकी चेतना मेरी चेतना एक ही है और मेरा मेरी चेतना ये शरीर और सबके शरीर उसी चेतना से बने हैं और चेतनाएं है कोई भिन्न भिन्न नहीं बल्कि समस्त विश्व चेतना एक है और विश्व में एक है उसका नाम है विश्वात्मा जो हमारे ट्रस्ट का भी नाम है विश्वात्मान्यास है ना विश्व की एक ही आत्मा है जो विश्व की हलचल के रूप में धड़कती है वही विश्वात्मा है और जब हमको ये बात ज्ञान आती है तो वो व्यक्ति शिवतुल्य हो जाता है तो मनुष्य देवता और शिव ये तीन स्तर हैं हमारे ज्ञान के जब हम अपनी चेतना को अपन समझ जाते हैं तो उस समय वो पाप पुण्य के कर्मों से मुक्त होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो शरीर को जब अपना नहीं मानता तो उस शरीर से किए गए पाप और पुण्य उसको कभी भी किसी बंधन में नहीं डाल सकते बंधन तब तक है जब तक इस शरीर से अहंता है यानी ये, ये शरीर मैं हूँ मुझे तुमने मारा मेरा धन तुमने ले लिया मेरा तुमने अपमान किया तब तक हमारा ऋणानुबंध बनता चला जाता है एक व्यक्ति ने आया मेरा अपमान किया मैंने उससे नाराजी प्रकट की मैंने मन में फून्नस बना ली कि इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया मैं अब इसको बदला लेकर कर वो व्यक्ति भी कर्मफल में है और मैं भी कर्मफल में बन जाता हूँ और हम दोनों के बीच में एक रिश्ता ऋणानुबंध का बन जाता है उस रिश्ते में जो ऋणानुबंध है यही प्रीडेस्टिनेशन का या प्रारब्ध का कारण हो जाता है जब वो उसको उस हिसाब किताब को पूरा करने के लिए इस दुनिया में फिर से आना पड़ता है या तो वो इस जीवन में हिसाब किताब पूरा कर ले नहीं तो फिर अगले जन्म में या अगले या और अगले या और अगले पचानवे पचास जन्म बाद उसका हिसाब तो पूरा होना ही है जब तक वो हिसाब पूरा नहीं होगा दोनों की मुक्ति नहीं होगी पर हमारे तो इसी हिसाब हैं हजारों जन्मों के जो अभी तक पूरे ही नहीं हुए हैं शायद आगे जाके पूरे नहीं हो पाएंगे हमने अभी भी बचपन से आज तक पता नहीं क्या क्या कर दिया वो हिसाब कैसे पूरे होंगे क्या हमको अब कोई मुक्ति का रास्ता ही नहीं दिखता जैसे ही हम अपनी चेतना का ज्ञान प्राप्त करते हैं शरीर को समझ लेते हैं कि ये मेरा जैसे मेरा पर्स है जैसा मेरा कमीज़ है वैसा मेरा शरीर है जैसे मेरा चश्मा है उतार के फेंक देता हूँ नंबर बदल गया दूसरा चश्मा पहन लेता हूँ वैसे ही ये मेरा शरीर वार्नआउट हो गया ख़राब हो गया इसको उतार देता हूँ मैं मैं नहीं हूँ ये मेरी वास्तविक पहचान नहीं है न ना, मेरा नाम ये शरीर का नाम है मेरी उम्र है शरीर की उम्र है मेरा गांव मैं फलाने गांव का हूँ ये मेरे शरीर की समस्या है मैं न किसी गांव का हूँ न किसी देश का हूँ मैं तो ब्रह्मांड का हूँ और मेरा कोई अपने कोई उम्र नहीं है ना मेरे कोई शारीरिक ज्ञान है कि मैं बोलूँ मैं एम बी हूँ मैं बीए पढ़ा हूँ ये सब चीज़ें मेरी अपनी नहीं हैं ये सिर्फ शरीर और मन और बुद्धि और अहंकार की हैं जो मेरा बिलोंगिंग है जैसे मेरा पर्स है उसमें क्या रखा है आज कल कुछ और रख सकता हूँ आज मैंने इस पर्स में रखे हैं, कल जाके सोना चाँदी रखूं, तीसरे दिन उसमें पत्थर रख लूँ मेरी मर्जी क्योंकि वो मेरा बिलोंगिंग है मेरे बिलोंगिंग बदलते रहते हैं यानी मेरी जो साथ में चलने वाली चीज़ें बदलती हैं आज मैंने शर्ट पहना कल कमीज पहना इस तरह से शरीर बदलता रहता है लेकिन अगर मैं ये कि अब मुझे इस यात्रा से विराम चाहिए क्योंकि सब जब संसार में हम आते हैं हमको दुख मिलता है बाई डिफाल्ट दुख गुरुदेव कहते थे कि संसार में बाय डिफ़ॉल्ट दुख है बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि दुख एक सतत व्यवस्था है सुख चिंगारी की तरह कभी कभी आता है सुख क्षण भर के लिए आता है और दूर चला जाता है और वापस आदमी फिर दुख के गर्थ में पड़ा रहता है क्योंकि इसके लिए बोलते हैं संसार को दुखालय बोलते हैं कि संसार में दुख तो हमेशा है उसकी सतत प्रक्रिया दुख भरी है संसार की आपको शरीर है तो दुख है मन है तो दुख है शारीरिक दुख है और मानसिक दुख है दो दुख संसार में प्रबल है तीसरा आर्थिक दुख है क्योंकि जब शरीर है और संसार में समाज की व्यवस्था में रहते हैं तो धन की अपनी महत्ता है अगर धन नहीं है तो एक आर्थिक दुख है उसके बाद अगर हमारी इज्जत मा खराब हो गई तो एक सामाजिक दुःख है तो ऐसे दुखों का कोई अंत नहीं असीम दुःख है तो दुखालय है संसार और संसार में दुखों का कोई अंत नहीं है और ये दुख हमारा मूल स्वभाव है सीधे ये क्या है पशु का अभिलक्षण है पशु स्थिति में जो मनुष्य है दुख हो उसका अभिलक्षण है सुख आता है हमारे अंतरात्मा से क्योंकि वो उसका स्वाभाविक लक्षण है लेकिन क्या होता है कि जैसे एक कमरे में एक ही बल्ब लगाया और उसके ऊपर तुमने खूब मोटा काला कपड़ा बांध दिया तो अंधेरा हमारा स्थायी बहाव हो जाता है या आंधेरा तो रहना ही कमरे में लेकिन कभी जब सफाई करते वक्त तो वो कपड़ा थोड़ा सा ढीला वीला हो जाता है तो थोड़ी सी प्रकाश बाहर आ जाता है और फिर वापस बंद हो जाता है वैसी हमारे से आत्मा पूरे ब्रह्मांड के समस्त सुख का कारण है समस्त सुख का स्रोत है सारा संसार का आनंद वहीं से पैदा होता है लेकिन ये शरीर का जो आवरण है वो हमारे सुख को छिपा के रखे इसलिए जब तक शरीर है जब तक दुख अब क्या हमको इस दुख से मुक्ति चाहिए क्योंकि अगर ये शरीर पर शरीर शरीर पर शरीर मिलता चला जाएगा तो दुखों का कोई अंत होना ही नहीं दुख समस्या बढ़ती चली जाएगी इसलिए किसी जन्म में जब मनुष्य बनता है इंसान तो उसके मन में प्रश्न आता है कि मुझे अब और ऐसे दुख नहीं चाहिए और जो आज हैं उनसे तो कोई तात्कालिक छुट्टी है ही नहीं क्योंकि ये तो हमारे पुराने किए हुए बोए हुए कर्मों का फल है जो हम अभी फसल काट रहे हैं लेकिन अब हमको बोना ही नहीं है बीज पर बीज है कि अपने आप ज़मीन में घुस जाते हैं कर्म है कि अपने आप हो जाते हैं तो हम क्या करें तो गीता भी कहती है, आध्यात्म कहता है आदि शंकराचार्य कहते हैं गुरुदेव कहते हैं कि बीजों को भून डालो घर में जितने बीज हैं उनको रखो में और भून डालो उधर उनको बीजों को ऐसे भून दो कि फिर जब वो जाएंगे जमीन के अंदर तो उनसे अंकुरण होगा ही नहीं तो ये भूनने के लिए अग्नि कौन सी लाएंगे जो कर्म के बीजों को भून दें वो अग्नि का नाम है ज्ञान इसलिए श्रीमद् भागवत गीता भी कहती है कि ज्ञान वो अग्नि है जिसमें कर्म उस तरह से भस्म हो जाते हैं जैसे धधकती हुई आग में तुम रो रुई का खोया डाल दो तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है उस रुई के खोए का आप ढूंढ में नहीं सकते कि कहाँ गया क्योंकि धकती हुई तीव्र अग्नि के अंदर आकर एक रुई का खोया डाल दिया खत्म हो जाता है उसी तरह से आपके कर्म बीच ज्ञान प्राप्त करते समाप्त हो जाता तो ये हमारा उद्देश्य है ईश्वर के स्वरूप को समझने का कि ईश्वर क्या है हम कौन हैं हम में ईश्वर में क्या फ़र्क है और हमारे जीवन में रहते हमारे क्या कर्तव्य हैं अगर हम ये कर्तव्य पूरा करते हैं कि हम अंतर चेतना में विलीन हों अपने दुखों को शांति से सहन करें हमारे संसार में जो दुख आते हैं उनको शांति से सहन करें संसार में दो तरह के दुख आते हैं मूलतः शरीर और मन के मन के दुख कई होते हैं आर्थिक सामाजिक पारिवारिक कई दुख आते हैं ये सब दुखों को बड़े दिल से शांति से गंभीरता से सहन करें क्योंकि इनको सहन करने से ही ये नष्ट होते इनसे तिलमिलाने से तिल नष्ट नहीं होते क्योंकि जब तक अपन ये सहन करते चले जाएंगे इसी का नाम है तितक्षा और ये हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है क्योंकि वो जो जो आपने दुख सहन कर लिए वो वो आपके कर्म नष्ट हो अब आगे कर्म नहीं हो उसके लिए हम यहाँ बैठें वही बात करना चाहते हैं वही कोशिश करना चाहते हैं अपना अपना प्रयास जिसके द्वारा हम एक असर किसी दूसरे के प्रयास से हम मुक्त नहीं हो सकते इसके लिए हमको खुद प्रयास करना पड़ेगा और उस प्रयास का नाम है ज्ञान और ज्ञान के लिए हमको अपना व्यवहार अपनी दृष्टि बदलना है कोई ऐसा जरूरी नहीं कि कपड़े बदलना है कि किसी विशेष नदी में नहा लेने से आपके पाप धुल जाएंगे फिर पुण्य काय में धुलेंगे क्योंकि पुण्य भी तो वापस आपको इस धरती पर लेके आएंगे क्योंकि पुण्य को भी तो आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि पाप जैसे ऋणानुबंध पैदा करता है आपने किसी का नुकसान करा तो आपका लेन देन हो गया आपने किसी का फायदा करा कि ये लोग मेरे को फिर स्वर्ग में मिलेगा फिर लेन देन शुरू हो गया तो लेन देन ख़त्म करना है हमको तो हमको तो सारे भई किताब फाड़ के फेंकना है खत्म करना है कि अब मेरा न किसी से लेना न किसी को देना तो कर्म फल से मुक्ति तभी है जब मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हो जो मेरा अपना मान्यता है कि शरीर में हूँ उससे मुक्ति हो जाए तो वही हमारी कर्मफल से मुक्ति तो अभी हमने ईश्वर का स्वरूप पढ़ा ज्ञानाधिकार में अब हम आज से देख रहे हैं क्रियाधिकार क्रियाधिकार वो बताता है कि परमेश्वर की दिव्य क्रिया शक्ति क्या है क्रिया में दो बात होती एक होती क्रिया हम जिसको क्रिया समझते हैं जैसे इस चीज़ को उठा के दरद दिया ये क्रिया मैं बोल रहा हूँ एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आता है ये भी क्रिया है आप बैठे हो एक बात सुनी फिर दूसरी सुनी ये भी एक क्रिया है तो क्रियाएं कई तरह की हैं लेकिन हम संसार में जिन क्रियाओं से परिचित हैं उनका नाम है क्रम क्रियाएं वो समस्त क्रियाएं एक के बाद एक होती एक साथ नहीं हो सकती एक होगी फिर अगली होगी फिर अगली होगी अगर आपको किसी व्यक्ति को 50 साल का देखना है तो वो पहले एक साल का होगा फिर दो साल का होगा फिर तीन साल का होगा वो ऐसा नहीं कह सकते अभी पहले 50 साल का लूँ फिर अगली बार 25 साल का कल हो जाऊँगा वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस क्रम में वो बदला करने का उसको अधिकार नहीं क्यों नहीं अधिकार है कि परमेश्वर की माया शक्ति के अधीन जो काल शक्ति है वो काल शक्ति जिसको हम परमेश्वर की माया शक्ति के जो पाँच कंचुक हैं लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनमें से एक है काल शक्ति जो आपकी काल के अंदर आपको बांध देती है आप ना तो उससे आगे बढ़ सकते हो ना उससे पीछे जा सकते हो उसी के साथ जैसे आप रेल में बैठे हो तो उस रेल का भविष्य आपका भविष्य है क्योंकि वो रेल जैसे लेके जाती जिस गति से लेके जाती आप मजबूर हो उसको न तेज कर सकते न धीमा कर सकते वैसे ही हम इस काल के रेल में बैठे हैं काल जिधर लेके जा रहा है हम उसको चले जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए हम क्रमिक रूप से क्रियाओं को होते देखते हैं ये ये क्या है परमेश्वर की क्रिया शक्ति की एक बूंद है पूरे संसार में जो क्रिया शक्ति हमको दिखाई देती है कि पंखा चल रहा है लाइट जल रही है तारीखें बदल रही हैं मौसम बदल रहा है कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं सन अट्ठारह आ गया अब साल 19 आ जाएगा हमारी उम्र साठ की थी अब इकसठ की हो जाएगी ये सब चीज़ें जो होते जा रही हैं ये परमेश्वर की काल शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है और परमेश्वर की जो दिव्य क्रिया शक्ति परमेश्वर की दिव्य क्रिया शक्ति, अक्रम क्रिया शक्ति वो किसी क्रम के बंधन से मुक्त है किसी भी क्रम की जरूरत नहीं हो सचमुच में जो दिव्य दृष्टि जब मिलती है आप जब अंतरात्मा का चिंतन करेंगे जब आत्मा को अपना सच्चा स्वरूप समझेंगे तो आपको भी काल का स्वरूप अपने आप समझ में आ जाएगा अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो है काल ये मात्र एक आइडिया है एक विचार है जो अपने आप में इसकी कोई विधायक सत्ता नहीं है वास्तव में काल एक ऐसी चीज है जो पैदा हुई थी सनातन नहीं है ये बात उत्पल देव जी ने तब कही थी जब विज्ञान बहुत पीछे था आज विज्ञान इस बात से सहमत है कि काल सनातन नहीं दूसरा उसके आगे क्रम जो क्रम है अंतरिक्ष का अभिलक्षण है बिना अंतरिक्ष के क्रम नहीं हो सकता कोई आदमी एक कदम चलता है दूसरा चलता है तो अंतरिक्ष में जब तक जगह नहीं है, तब तक क्रम संभव ही नहीं बिंदु रूप के अंदर काल भी नहीं है समय भी नहीं है और अंतरिक्ष भी नहीं है परमेश्वर बिंदु रूप है जहाँ पर न लंबाई है न चौड़ाई है न ऊंचाई है न गहराई है परमेश्वर बिंदु रूप है इसलिए वो महाकाल कहलाता है चूँकि वो पूर्ण बिंदु को अपने आप में आवृत्त करके रखता है क्योंकि वो खुद बिंदु रूप है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं सर्वव्यापी क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं है जहां वो नहीं है जब वो अपने आप का विकास करता है और इस ब्रह्मांड का रूप लेता है तो भी वो तो उसका बना रहता है वो जहाँ है वहाँ पर जहाँ जहाँ तक वो अपना विस्तार करेगा जैसे मैं यहाँ पर हूँ जब शरीर को मैं अपना मानता हूँ उसकी बात करते हैं मैं यहाँ पर हूँ मैंने हाथ को यहाँ लगा दिया तो मैं वहाँ पर हूँ मैं जहाँ चला गया मैं वहाँ पर हूँ तो परमेश्वर तो ही तो चला गया है वो अंतरिक्ष की सीमाओं तक तो हर जगह क्योंकि तो वो खुद जब अपना ही विस्तार करता है तो वो फिर कहाँ नहीं है हर जगह इसलिए हम उसको सर्वव्यापी बोलते हैं उसको महाकाल बोलते हैं क्योंकि तो वो किसी भी समय की सीमा के बाहर है और तीनों काल उसमें एक साथ समाय है और बड़ी मज़ेदार बात है कि आज के गणित के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि समय की गति लीनियर नहीं है रेखीय नहीं है कि जो चला गया बस चला गया बस चला गया वरन समय की वक्रिय गति है समय घूमकर वहीं आ जाता है जहाँ चला गया ये वक्रीय गति समय की मात्र सनातन धर्म का या सनातन ऋषियों का जो अंतर प्रज्ञा ज्ञान हुआ था उस ज्ञान का परिणाम था जो आज अब 21वीं सदी के वैज्ञानिक सहमत हैं कि समय की गति वक्रीय है और इसका परिणाम आप कहें तो भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ा रहे लेकिन फिर भी हम समझें कितनी तो मज़ेदार बात है अब कौन ऐसा वो व्यक्ति होगा कि जिसके दिमाग में बात नहीं होगी कि अगर हम एक ही दिशा में चले जाए चले जाए चले जाए चले जाए तो क्या आखिर में कोई बोर्ड मिल जाएगा स्टॉप यहां पर अंतरिक्ष खत्म हो गया ऐसा क्या दिखेगा सीमा? मान लो कि हम कहेंगे अंतरिक्ष सीमित है निर्मित है तो सीमित है निर्मित है तो सीमित है फिर हम उस सीमा पर अगर पहुंच भी गए तो फिर एक ही प्रश्न इसके बाहर क्या है मान लो बोर्ड हटा दे तो इसके बाहर क्या है फिर, हमारा फिर वो हमारे दिमाग में फिर वही प्रश्न आएगा फिर बाहर क्या है तो ये हजारों साल से मनुष्य के दिमाग को ये पहली घुमाती रहती गोल गोल कि आखिर अंतरिक्ष का आकाश का विस्तार कहाँ तक है और अगर हम कह वहाँ तक है फिर उसके बाहर क्या है ये प्रश्न तुरंत आता है कि उसके बारे में बचपन में जब हम छत पे सोते थे तो आकाश में इसे आँख फाड़, फाड़ के देखा करती है कहाँ तक है और उसके बाद में अगर वहाँ तक है तो फिर इसके बाहर क्या है तो ये विचार कमोवेश सबको आता है बच्चों को भी आता है बड़ों को भी आता है कितने परिपोष है तब भी आता है आज गणित कहता है कि इसका आकार का अनुमान लगाने का तरीका एक शिवलिंग लो उसपे एक चींटी बिठा दो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी एक ही दिशा में तो और घूम फिर के वहीं आ जाएगी जान से चलिए किसी भी दिशा में चले ऐसा है शिवलिंग का अगर ऊपर चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी घूम फिर वापस वहीं आ जाएगी यहाँ से चली ऐसे ही अंतरिक्ष में आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ अंतरिक्ष अपने आप पर मुड़ा हुआ है घूम तो फिर के आप अगर यहाँ से चले महेश्वर से तो आप पूरे अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद वापस महेश्वर में आओगे एक दिशा आप दिशा नहीं बदलना आपको बिल्कुल सीधे नाक की सीध में चलना है आप चलते चलते चले जाओगे तो अंतरिक्ष की सीमा नहीं आ जाएगी लेकिन आप घूम फिर के वापस महेश्वर में आओगे यही साइक्लिक नेचर या वक्रिय स्वभाव समय का भी है और अंतरिक्ष का भी है ये बात बहुत रोमांचक लगती है मज़ेदार लगती है सिर्फ थ्रिलिंग लगती है जैसे कि हम कोई विज्ञान की कोई रोमांचक कथा पढ़ रहे हैं पर यह सत्य है कि अगर हम एक ही दिशा में चल जाएंगे तो किसी अंतरिक्ष का कहीं कोई अंत नहीं आने वाला है ये अनंतता वक्रीय है क्योंकि हम कहें जब अनंत है तो फिर सनातन होना ही चाहिए लेकिन अनंत नहीं है इसकी सीमा है और वो सीमा वैसी ही है जैसे हम कहें कि शिवलिंग पर एक चीटी बैठी हो और वो सोचती है कि मैं इसकी सीमा को ढूंढती हूँ तो वो घूमे चले जाती घूमे चले जाती है पर उसको सीमा नहीं मिलती तो बोलते तो अनंत है वो बार बार गोल गोल गोल गोल घूमती हूँ शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ और वो उसका उससे पूछो सीमा तो सीमा सीमा कुछ नहीं मैं तो कब की घूम रहे वो पैदा हुई जब से कोई सीमा ही नहीं मिली इसकी अनंत है तो और वैसे ही हम अगर अंतरिक्ष में घूमेंगे तो हमको भी ऐसे लगेगा कि अनंत अंतरिक्ष लेकिन ये अनंत नहीं है ये सीमित है तो ये बात उत्पल महाराज ने परमेश्वर के क्रियाधिकार में लिखी है और बड़ी अजीब लगती है कि उन्होंने जब लिखा था जब न तो ये गणित था न ये आज का विज्ञान था और विज्ञान भी वो विज्ञान जो आज इक्कीसवीं सदी में जा ये बात सिद्ध कर रहा है कि समय की वक्रीय गति और अंतरिक्ष की वक्रीय संरचना है घूम घूम के वही अपने स्थान पर आ जाती जबकि हम बिल्कुल नाक के सीध में चले स्ट्रेट लाइन में चले लेकिन घूम के वापस वहीं आ गए, जैसे चिटी स्ट्रेट लाइन में घूमते हुए उसमें अपनी जगह पर आ जाती तो इस तरह से परमेश्वर की क्रिया अक्रम क्रिया कहलाती है उसमें कोई क्रम नहीं है क्योंकि वो सारी चीजें एक साथ जैसे हम कहें आज आप अपने आप को रखो परमेश्वर की जगह पर या आप आपके हाथ में शिव तो आप उसकी सब दिशाएं एक साथ देख रहे हो लेकिन एक चींटी जो चल रही है वो सब दिशाएं एक साथ नहीं देखती वो एक जगह देखती फिर दूसरी देखती फिर तीसरी देखती फिर चौथी देखती फिर थक जाती है तो नीचे उतर के और कहीं चले जाते उसके लिए क्रम है और हम उसको देखते हैं हमारे लिए कोई क्रम नहीं है हमको सब दिशाएँ एक साथ दिख रही हैं उसकी क्योंकि हम उसको ओवरलुक कर रहे हैं बाहर से देख रहे हैं उसके बाहर से ऐसे ही परमेश्वर जो क्रियाएँ करता है हमको ऐसा प्रतीत होता है कि पहला जनवरी आया फिर फरवरी आया फिर मार्च आया एक तारीख आई उसके बाद दो तारीख तीन तारीख परमेश्वर जब उस पर और करता है तो समस्त काल उसको एक साथ दिखाई देता है, और वो किसी भी काल में हस्तक्षेप कर सकते जैसे हम चाहें कि शिवलिंग हाथ में ले ले करते हैं उधर की तरफ टिका लाया हैं किधर की तरफ टिका ले करते हैं मर जर कर ले क्योंकि हमारे को वो सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं और चिंटी के लिए वो काल बदलते चले जा रहे हैं चिटी जब एक दिशा से दूसरी दिशा में जालती है तो उसके लिए अंतरिक्ष और कार बदलते जा रहे हैं वो वो कह रहे हैं कि वो जगह चिट्ठी टीका लगाना है तो बोले वो तो कल संभव है वहाँ पर कल पहुँचूंगी मैं पर हम कहते नहीं ये लगा सकते इधर भी उतरे उतरे समय लगा इधर भी उधरी समय लगा सकते इधर लगा दें एक उधर दोनों का एक साथ लगा सकते ये संभावना तब है जब हम उस काल के परे हैं हम वो एक छोटे से काल की बात कर करें तो हम उस काल के परे जा सकते हैं हमें अपन जाके देख लिया क्या हाथ में अगर शिवलिंग ले लो हम दोनों तरफ टीका एक साथ लगा सकते हैं चीटी को बोलो वो बोले कि नहीं अभी तो इधर लगा सकती उधर तक पहुँचने में टाइम लगेगा फिर लगाएंगे क्योंकि उसके लिए वो क्रम है हमारे लिए कोई क्रम नहीं है क्यों नहीं है तो क्योंकि हम उससे ऊपर हैं ये छोटे से शिवलिंग के उदाहरण से समझ में आ जाता है कि हम समय के परे जा सकते हैं परमेश्वर चूंकि इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देखता है तो वो पूर्ण ब्रह्मांड के समय के परे जा सकता है तो उस समय की जो अवधारणा है हमारे सनातन धर्म में एक सापेक्षिक अवधारणा है समय एक ऐसी चीज़ है जो निर्मित है हमेशा नहीं थी हमेशा नहीं रहेगी अंतरिक्ष खत्म हो जाएगा समय भी खत्म हो जाएगा और हम उसको सनातन नहीं मानते न समय को सनातन मानते हैं और ना अंतरिक्ष को सनातन मानते हैं परमेश्वर की क्रियाएं हैं इसीलिए अक्रम है क्योंकि वो समय के परे हैं बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड स्पेस समय के बाहर और अंतरिक्ष के बाहर है। तो एकत्र सिद्धांत स्थापित तो होने से तर्क खंडित हो जाते हैं कि क्रिया में क्रम नहीं क्रिया में क्रम है जब तक कि संसार में है क्रियाओं में क्रम है उनको आप इनकार नहीं कर सकते अथवा क्रिया का कोई एकल स्वामी नहीं है ये क्या कौन कहते थे ये बौद्ध दर्शन वाले कहते थे कि क्रिया का कोई एकल स्वामी नहीं है लेकिन शिव धर्म मानता है कि क्रिया का एकल स्वामी है यानी एक मात्र स्वामी है जो समस्त क्रियाओं को हैंडल करता है एक मात्र है जो भूतकाल वर्तमान और भविष्य की योजना भी वही बनाता है तीन काल में बद्ध है वो पाश में है उसके बावजूद वो उसका कुछ न कुछ अधिकार तीनों काल में है वो भूतकाल को स्मरण कर सकता है वर्तकान वर्तमान काल में कोई निर्णय ले सकता है और भविष्य की योजना बना सकता है और जो इस पाशबद्धता से मुक्त है वो तीनों काल में एक साथ है उसको योजना बनाने की जरूरत नहीं वो जो चाहे वो फ्यूचर में भी फिक्स कर सकता है इस तरीके से एक स्वामी है जो समस्त समय का अकेला स्वामी जो समय पर उसका पूर्ण अधिकार है वो समय के अवधारणा से परिवर्तनों का बोध होता है अब हमको क्या लगता है कि हमने बीज डाला फिर अंकुर आया फिर उसके बाद में पेड़ बड़ा हुआ फिर उसके अंदर फूल लगे फिर उसके बाद में फल लगे तो हमको ऐसा एक क्रम दिखाई देता है लेकिन ये क्रम हमारा उन परिवर्तनों को देखते हुए एक मानसिक विचार बन जाता है उसी का नाम समय है समय की कोई निरपेक्ष अवधारणा नहीं है कि समय अपनी गति से चल रहा है निर्बाध गति से ऐसा कुछ नहीं है ये हमारी मानसिक अवधारणा है और अवधारणा कितनी बदलती है हमें कहते हैं कि बुरा समय काटते नहीं कटता अभी बीमार पड़ जाओ तो बिस्तर पर समय नहीं कटेगा अभी बोल बोल कि कल तुम्हारा को समस्या आने वाली है तो एक एक सेकंड नहीं कटेगा और अभी कहते हैं कि तुमको बहुत आनंद से फर्स्ट क्लास फाइव स्टार होटल में ठहराते हैं तो एक रात ऐसे कट जाएगी पता ही नहीं लगेगा क्योंकि जैसे ही आनंद का समय होता है तो फट से बीत जाता है तो समय कैसे हम कहते हैं कि समय की अवधारणा मानसिक नहीं समय की अवधारणा पूर्ण रूप से मानसिक अवधारणा बहुत अच्छी समय जो होता है आनंद का समय होता है जिसको हम कुछ भी आनंद ले रहे होते हैं मजे ले रहे होते हैं वो समय फट से पंख लगाकर उड़ जाता है और जब हम दुखी होते हैं परेशान होते हैं तो एक एक क्षण काटना मुश्किल पड़ जाता है जितना गहरा समय कठिन समय होता है उतना कठिनाई से एक एक क्षण कटता है हमारा तो समय की कोई निरपेक्ष अवधारणा नहीं है समय एक सापेक्षिक अवधारणा है एक रिलेटिव कांसेप्ट है और जो परिवर्तन होते हैं उसी से समय की कॉन्सेप्ट बनती है और परिवर्तन संसार में होते हैं शरीर में होते हैं रचित संसार में होते हैं जो अरचित महेश्वर है जिससे सबको रचित है उसमें तो कोई परिवर्तन होते नहीं इसलिए वहाँ हमारी आत्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होते हम बचपन में भी हुई आत्मा थी आज भी है और आगे भी रहेगी मरने के बाद भी रहेगी तो उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होते इसलिए वो समय से परे है, समय से परे समय की अवधारणा तभी है जब परिवर्तन अगर परिवर्तन नहीं हो सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाए स्टैचू हो जाए तो फिर हम समय की घड़ी भी स्टैचू हो जाएगी सब कुछ वहीं रुक जाएगा समय आगे कैसे बढ़ेगा और सांसारिक क्रियाओं में क्रम का प्रादुर्भाव ईश्वर की दिव्य शक्ति से प्रकट होता है जो समय को प्रकट करती है यह परमेश्वर का लक्षण नहीं है अतः सनातन नहीं है सांसारिक क्रियाओं में क्रम का प्रादुर्भाव ईश्वर की काल शक्ति से होता है जो समय को प्रकट करती है परमेश्वर की काल शक्ति आपको समय का भ्रम पैदा करती है समय की कोई एब्सोलुट कॉन्सेप्ट नहीं है एक निरपेक्ष उसकी सत्ता नहीं है बस समय मतलब निर्बाध गति से चल रहा है सब लोगों के लिए समय एक जैसा नहीं चलता ये वैज्ञानिक रूप से आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया था कि समय की गति आप सबके लिए एक जैसी नहीं है उस वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध कर दिया था कि आप जैसे जैसे आपकी गति तेज होती जाएगी और प्रकाश की गति की के करीब पहुँचती जाएगी समय आपके लिए रुकता चला जाएगा प्रकाश की गति पर समय की गति शून्य हो जाती है जब पूर्ण प्रकाश की गति प्राप्त हो जाती है, तो समय की गति शून्य हो जाती है समय थम जाता है और कोई व्यक्ति अगर यहाँ से प्रकाश की गति के करीब 99.9 परसेंट गति से अंतरिक्ष की यात्रा करने निकल जाए और वो एक साल की यात्रा करके वापस आए तो वो सोचता अब चलो एक साल बीत गया उसकी घड़ी कैलेंडर सब सा एक साथ बताएँगे कि एक साल बीत गया अब सोच चलो घर पर बाल बच्चों से मिलते हैं घर जाते हैं शहर में पहुँचते हैं तो उसको मालूम पड़ता है कि तो तुम 500 साल पुरानी बातें कर रहे हो किसकी बात कर रहे हो यहाँ वो शहर हो तुम वो बात कर रहे हो वो तो 500 साल पुरानी यहाँ तो कोई नहीं उसमें नाम का वक्त उसको मरने को 500 साल हो क्योंकि उसके लिए जो एक साल था उसकी उम्र भी एक ही साल बढ़ी वो एक दिन छोड़ दाढ़ी बनाता था, था एक बार दाढ़ी बने उसने लेकिन वो तो संसार में पाँच साल बीत गए बीत गई और उसका तो एक ही साल बीता समय की बीतने की गति सापेक्षिक न केवल सुख और दुख के कारण वरण वैज्ञानिक दृष्टि से भी और उन्होंने ये वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोगों से सिद्ध भी कर दिया जैसे कुछ आइसोटोप्स रहते हैं केमिकल्स रहते हैं जो समय के साथ विघटित होते हैं उन आइसोटोप्स को प्रकाशित के करीब की गति से उनको एक्सलेटर्स में घुमाया जाता है और फिर देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि उन जैसे कैलकुलेशन करी उसके हिसाब से उसमें विघटन की गति भी कम हो गई जब वो प्रकाश की गति के करीब से चलने लगे तो समय उनके लिए धीरे बीत रहा था इसलिए उनके विघटन की गति कम हो गई है ना एक कोई कपोल कल्पना नहीं है गणितीय सत्य है और वो जो प्रायोगिक रूप से सिद्ध भी हो चुका है तो वही बात यह कहते हैं प्रकाश की गति समय अंतरिक्ष जो बातें आइंस्टीन के शोध के विषय थे वो बात उत्पल देव ने यहाँ पर वही कही हुई है कहते कि समय निरपेक्ष नहीं है एक सापेक्षिक उवधारणा है अंतरिक्ष वक्र है और एक साइकिल यानी सर्कुलर है घूम फिर के अंतरिक्ष में एक ही दिशा में चले जाओ बिल्कुल मत मतपूर्ण ऐसा नहीं गोल घूम के आना है आपको सीधे चले जाओ तो भी आप वहीं पे पहुँचोगे जहाँ से चले और समय की भी ऐसी गति और हमारे पुराण भी यही कहते हैं कि आप एक सर्ग होता है जिसके बाद समस्त सृष्टि वापस सृष्टा में विलीन हो जाती है और उसके बाद में फिर नई सृष्टि पैदा होती है, फिर नया समय चालू होता है तो ये उदाहरण ठीक वैसी है कि समय की साइकिलिंग कहने कि सर्कुलर उदाहरण है वक्रिय उदाहरण है कि समय घूम फिर के वापस शून्य पे आ गया घड़ी जैसे घूम फिर के वापस शून्य पर आ जाती है और फिर वहीं बारह बजती है बाद में फिर से वहीं से शुरू होती है वैसे ही ब्रह्मांड की घड़ी भी एक बार वापस रीसेट होती है जैसे हम कंप्यूटर सेकंड हैंड खरीदा उसको रीसेट करते हैं, फैक्ट्री सेटिंग पे ले आते हैं कम मोबाइल को ले आते हैं सेटिंग को ऐसे कैसे पूरा ब्रह्मांड फिर रीसेट होता है वापस जीरो पे आता है फिर उनसे शुरू होता है इससे समय अंतरिक्ष ये सब कुछ और उसके लिए ये चीज़ें अजीब नहीं हैं क्योंकि तो वो सबको एक साथ देख रहा है तीनों का और समस्त अंतरिक्ष को इसलिए उसकी अपनी ही विकास है जैसे हम अपने पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करते हैं इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ अनुभव करता है तो ये हमारी परमेश्वर की अवधारणा है कि परमेश्वर कैसा है वो क्या करता है हम क्या कर सकते हैं हम कहते हैं कि शिव हम तो हम कैसे शिव हैं हम कब कह सकते हैं कि शिव हम ये बात इन बातों को समझने से समझ में आएगी लेकिन उसके लिए हमको अपनी तैयारी करना है अपनी तैयारी क्या करना है सबसे पहले तो हमको कर्म फल से मुक्त होने की प्रतिबद्धता चाहिए मन में कमिटमेंट चाहिए कि नहीं को अब और नए कर्मों में बंधना नहीं है दूसरा हमको चाहिए कि हमको जो शरीर से कष्ट मिले हैं वो हमारे पुराने कर्मफल हैं जो कष्ट लेके आता है वो शिव है क्योंकि वो हमारे कर्मफलों को डिलीवर करने आया है जो हमने ऑर्डर दिया था वो लेके कर आया तो उससे लड़ाई नहीं करना है सामना करना है लेकिन लड़ाई नहीं करना है हृदय में सामना या लड़ाई भी करना है तो इस जागरूकता के साथ करना है कि लड़ने वाला भी शिव है और और जिससे लड़ा जा रहा है वो भी शिव है और जो कुछ दुख है वो कर्मफल इसी का नाम तितिक्षा है और इस भावना के साथ में अगर हम अपने अपने विजन अपने दृष्टि को बदलेंगे कि सब कुछ संसार शिवमय है मेरी चेतना का ही प्रोजेक्शन है तो इस जीवन में परमेश्वर का अनुभव पाना असंभव नहीं है खुली आँखों से कोई बंद आँख करके कोई पालथी मार के बैठ के बेहोशी की हालत में भगवान नहीं दिखते भगवान तो खुली आंखों से दिखते हैं हाथ में आप एक तिनका भी ले लोगे तो परमेश्वर दिखाई देने लगेगा एक पत्थर भी ले लोगे तो परमेश्वर दिखाई देने लगेगा एक फूल भी हाथ में होगा तो उसमें ईश्वर दिखाई देगा क्योंकि समस्त सृष्टि हम कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा जादू करा अब तो सबसे बड़ा जादू तो हमको रोज़ दिखता है सुबह सुबह उठते से हमको बड़ा अच्छा दिखता है सुबह सुबह किरणें निकल आती हैं ठंडी हवा चलती है ताज़े ताज़े फूल देखते हैं कभी कभी बरसात हो जाती है तो ये तो कम आश्चर्यजनक चीज़ें कितनी सुंदर और आश्चर्यजनक चीज़ें हम उन आश्चर्यों को छोड़ देते हैं यही हमारा मायाजनिक चश्मा है जिसकी वजह से हमको इतने सुंदर सुंदर जितने आश्चर्य हैं वो दिखाई नहीं देते बल्कि हमको इन सब में ऐसे रूटीनता दिखाई देती है जैसे कि ये तो सब होता ही है होना ही चाहिए हमको इसके अंदर कोई आनंद नहीं मिलता इसमें कोई ब्लिसफुलनेस नहीं दिखती है। कभी इसमें हमको ये नहीं दिखता है कि ये कितना विस्मयकारी दृश्य है तो योगी का सबसे बड़ा लक्षण है कि वो सतत विस्मय के भाव में रहते सतत विस्मय के और आनंद के भाव में रहता है अगर आपके हृदय में आनंद नहीं है तो अभी हम सन्यास से दूर हैं अगर हमारे हृदय के अंदर पूर्ण प्रसन्नता नहीं तो अभी हमको और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है आज अपनी बात अपन यही समाप्त करते हैं कि समय भी पूरा हो गया